है तो कोई कोई व्यक्तियों को काव्य का आनंद ही नहीं आता नहीं आता उनके तो वैश्विक हैं नीरस है नहीं उनको काव्य का आनंद उनकी बात तो दूसरी उनको तो बेकार लगेगा ऐसा लगेगा जिनकी नीरस काव्य के आनंद को नहीं समझते वे तो ये कहते कभी लोग क्या है इनसे ज्यादा दुनिया में झूठा कोई नहीं होगा ये अपने झूठे ही बोलने की रोटी खाते बात जितनी बात बोलेंगे कविता के माने झूठ बोलना ऐसा समझते हैं लोग सब सत्य कौन बोलता है वैज्ञानिक ये लोग जो अनुसंधान जिन्होंने किया प्रकृति के नियमों का बनाने वाले बस यही सत्य बोलते हैं बाकी कभी लोग तो सब झूठे तो फिर उनको कागज का, का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता तीरस का आनंद हो श्रंगारस का आनंद हो दीवत्स का आनंद हो शांतरस का आनंद ये सब आनंद जो उसके जो है वो फिर उनको उसकी कोई आनंद प्राप्त नहीं हो उससे वंचित रह जाएंगे इसलिए देखो बीर रस्ता को तो आनंद न पूछो तो बीर रस्ता आनंद ही है उसके बाद देखें गहर मुखी तरफ से विवेचन करें तो ये सब साक्षा जितने जितने सब जो है वो तृतीय श्रेणी के मनुष्य ही है जिनका कि पद भगवान राम करते हैं और ये समाज में पद व्यक्ति ही है समाज में जितने भी चोरदार को बदमाश जितने किस प्रकार के हैं ये लोग कानून का उल्लंघन करते हैं और कानून को मानने वाले नहीं है और इनको चाहे जितना उपदेश दिया जाए चाहे जितना सन्मार्ग पर लाने के लिए कोशिश की जाए जेल खाने भी आदर्श बनाए जेल खाने बनाए जाए जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाए तो भी वहां जाकर के अन्य कैदियों को बर्वादेही करेंगे स्वयं सुधरेंगे नहीं ऐसे व्यक्तियों के लिए सात्र कैदे ये बनी इनको मान चाहिए तभी सारे समाज की रक्षा होगी इस निर्णय पर पहुंचते हैं इसलिए देखें बहिर्मुखी रूप से विचार करें तो ये भी तात्पर्य आंतरिक रूप से विचार करें तो आध्यात्मिक तात्पर्य की कथा है विकास कैसे, कैसे होता है जब तक के अंदर दुर्गुण ये दोष दुर्गुण व्यक्ति के नष्ट नहीं होते तब तो तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है जीवन का शांति आनंद या उच्च कोट के जीवन का जो आनंद है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा निम्न स्तर का जीवन जीता रहेगा निम्न स्तर के जीवन में क्या है अनुकूल परिस्थितियां आते हैं। व्यक्ति को हर्ष विशाल होता है कभी रोता है कभी जाता है कभी आया करता है कभी कुंठित होता है कभी कुछ करता है इसी प्रकार से रह करके असंतुष्ट जीवन व्यक्ति जीता है निम्न को भी का लेकिन व्यक्ति तो का व्यक्तित्व का विकास हो जाता है आंतरिक विकास हो गया आध्यात्मिक चेतना आ तब शांति आनंद उदारता स्वयं में रहेगा और अन्य लोगों के जिनके संपर्क में आए हो उनको भी आनंद प्रदान करेगा उसके संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी सुखी होंगे प्रसन्न नहीं होंगे उसमें रह करके ये आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण है इसलिए देखें फिर आगे के युद्ध किस प्रकार से चलता है भगवान राम का उनसे विपुल नाराज लगे कटन विकट के साथ और शीष भुज कर चरण जहां तहा लगे मई पर वो लगते हैं सा तो उनका किसी के सिर जाकर के गिरता जा करके किसी के हाथ कट जाते हैं किसी के पैर कट जाते हैं इस प्रकार से जहाँ जिस अंग में बाढ़ लगते हैं वो अंग कट कट करके घूम पर उनके गिरने लगे और चिक्कर लागत बांध तो जैसे ही बाँध लगता है मुसाक्षणों को तो चिक्कारते हैं मन हा करके चिल्लाते हैं बड़ी जोर से वो तो उनकी बड़ी शोरगुल भी मचा हुआ है युद्ध क्षेत्र में चिक्कर लागत बांध और धर परत कुधर समान और तो उनके जो धड़ है मैंने उनका सिर तो कट गया स्नान में तट किया उड़ गया और उनका धड़ जो होता है वो फिर भागता है दौड़ता है और से गिर पड़ता है तो कैसे गिर पड़ता है धर, धर परत कुधर मैंने पर्वत के समान शरीर उनके ऊपर सात सतखंड भटवन योद्धा निशाचर योद्धा कटत उनके शरीर करते हैं तन कटत, सब कनकटत सतखंड सौथों टुकड़े हो जाते हैं और पहले भगवान उनके बाढ़ मारे तो हाथ कर करते हैं लेकिन होता क्या है आगे देखो तो बता देंगे कि ये निशाचर लोग चांदते उनके हाथ कर कटे कर लेकिन उनके फिर जुड़ जाते हैं और फिर उनके खड़े हो जाते हैं और फिर युद्ध करने लगते हैं इसलिए बार बार उनको मारना पड़ता तो भगवान ने ऐसा मारा तो एक एक के टुकड़े सहित हो जाए शरीर हो जाए थोड़े कैसे खड़े हो लेकिन फिर वो सब उठकर खड़े हो जाते तो ये भी देखो इस प्रकार तो ये इस बात की सूचना है कि देखो हमारे अंदर जो काम क्रोधात की जो वृत्तियां हैं ये ऐसी ही एक बार ये इनको नष्ट कर दो अब जैसे मान लो इस समय सत्संग में बैठे हुए हैं तो अपने भीतर देखो क्रोध रूपी ने साक्षा कही है, नहीं है। क्या हो गया मर गया ढूंढो अपने मन में अपने तो भीतर कहीं है ढोड़े नहीं मिले लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकलो और कोई व्यक्ति जरा से आपके शरीर को छू दे कोई नहीं उसके हाथ लग जाए कहीं चलते फिर गया। है? उसका फिर जीवन आ गया मानो समझा ऐसा लगता है कि फिर वो मरा हुआ क्रोध रूपी रात फिर जीवित हो गया व्यक्ति जीवित होते उसी का वर्णन करते हैं कि देखो ये मारो तो ये मर जाते हैं ये लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं फिर इसका जीवन आ जाता है तो ये।, तो ये, ये होते हैं तो कतत, खंड है जाते हैं लेकिन पुनः उठत करे पाखंड लेकिन फिर यह उठ कर खड़े हो जाते हैं पाखंड में मैंने ये नाना रूप धारण करके तरह तरह के रूप बना बना करके कपट पूर्वक जो है इधर खड़े हो जाते हैं युद्ध करने के लिए नव उड़त बहु भुज आसमान में को तो इतने शक्ति काटते हैं तो इतने बाण भगवान के लगते हैं कि सबके सिर कट कर कट करके भुजाएं कट कट करके बाणों के, कर -कर कर के साथ आकाश में उड़ रहे हैं तो। ये हो गया नव उड़त बहु भुज बहुत से भुजाएं बहुत से सिर ई बाणों से कटे हुए आकाश में उड़ रहे और बिन मौल तावत के मन से बिना सिर के कटे हुए सिर के रुंड जो के था था, वो है वो हो केवल दौड़ रहे इधर उधर कर रहे अब इस तरह से है अब कहते हैं पक्षी कंक कांक चीले चीन को कहते हैं कंक और काक, और सरगाल ये तो कटकट ही कठिन करार ये सब युद्ध पहुंच गए उनको देखा कि तमाम जो है इस प्रकार से मारे जा रहे हैं तमाम मांस खाने के लिए उपलब्ध है समय इसलिए चील कब्राने लगे और सब जो है ये, ये भी सब आ गए उनके सबको खाने के लिए सब लोग उम्र उसके बीच बस कठिन कटकट ही जनबुख भूत प्रेम जनबुख मने और ईश्वर से आ ये कटकटे मनी किटकटाते सबके सब, सब चंबू भूत प्रेत पिछाद खर पर ये भूत प्रेत भी सब उसमें घूम रहे हैं उसके बीच में और पिछाद खर पर संच लोग अपने खपरों में खून इकट्ठा कर रहे हैं ये शक्ति पीने के लिए अब तो देखो ये युद्ध क्षेत्र का वर्णन करने के लिए विभक्सवरूप आ गया विभस के साथ साथ विभक्स वहयोगी रस है अब देखो कालिका मर्ग जानने वाले लोग जानते हैं तो तो जहा वीरता की बात होता तो वीर है लेकिन जब यहाँ पर इस, इस प्रकार का वर्णन करते हैं कटना छटना और उनका थप्पड़ो में लेकर के खून भर रहे हैं और श्रा गए तो ये विभत स्वरूप हो गया तो वीरस को का पोषक है तो ये भी आ गया बैताल वीर कपाल ताल जो और ये उसमें जो है जैसे भूत प्रेत साथ है ऐसी बेताल भी है ये लोग क्या करते हैं बीर कपाल ताल कपाल मन सिर की खोपड़ी का उसे बना करके उसका खप्पर बना करके उसमें उसको लेते हैं कोई तो उसमें सिर की खोपड़ियां निशाचड़ों के लेकर के उनमें रक्त भर करके पीते हैं और कोई खोपड़ियों को बना लेते हैं तसला जैसा बजाते हैं बाजा आ? तो कहते हैं कि बेताल बीर कपाल ताल बजाय जोगी निंदन तो वो ये पैताल लोग तो लेकर ले वो, वो भूत प्रेत जात के हैं वो भी सबके सब नाच रहे हैं इस प्रकार से तो अब देखो अब ये इस प्रकार से युद्ध का क्षेत्र जो है वो भयंकर रूप इस प्रकार का बन गया रघुवीर दान रघुवीर बाण प्रचंड खंड नहीं अब भटन के उर उगवान के बाहर चल रहे हैं भगवान श्री राम जी के बाढ़ जो है प्रचंड बाढ़ चल रहे हैं और वो खंड ही भटन के उर ये जो राक्षस वीर हैं इनके उर्भुज सिरा उनके छाती में बांध लगते हैं बाहे कट जाती हैं सिर कट जाते हैं ये सब भगवान के बाहर चलते जाते हैं और ये सबसे इनके सबके कट रहे हैं और जहां धर, धर, धर, धर, कर तहा है करते हैं, तो हैं ये है। मरे से और धड़ धड़ कर बस ये एक ही चिल्लाते रहते पकड़ो पकड़ो बाकी ये सब जितने साखर जो वहां से आए थे भगवान के ऊपर आक्रमा करने के लिए तो खरदूषण में चिल्ला कर और ये सब लोगों ने आक्रमण कर दिया भगवान को हैं या उनको मारे सबारे कही वृत गई कहा वही और आदि युद्ध का वर्णन क्या होता है देखो तो युद्ध में क्या हुआ अंधावरी कही एक गिद्ध आवत आता है और किसी के शरीर कटा पड़ा हुआ है सेठ फट गया है आते निकली आई है तो आंख का एक किनारा लेकर के पकड़ करके एक आसमान मोड़ता है तो आंख भीतर से निकलती चली जाती है निकलती चली जाती है दो रसियत ऊपर तक बढ़ती चली जाती है और दूसरी तरफ क्या होता है पिछा कर कहीं धार और एक पिशात दूसरा सिरा उसका जो है हाथ का नीचे पकड़ कर खींचता है गिंद एक शरा पता करके ऊपर खींचता और पे साथ दूसरा शराब पकड़ करके नीचे खींचता है तो वो हाथ क्या होती है अब तुलसीदास को कैसा दिखाई दिया कि संग्राम पूर्वी मन हो बहुबागुड़ी उड़ा ऐसा लगता है कि ये संग्राम तो मानो एक नगर है जहां पर के बच्चे लड़के जो है वो पतंगे उड़ा रहे गुड़ी मन पतंग बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे हैं ऐसा लगता है तो वो गिद्ध तो हो गया पतंग और हो गई डोरी और नीचे जो पिशाच हो गया वो पतंग उड़ाने वाला बालक हो गया बस इस प्रकार से जो दशा युद्ध मारे पछाड़े उर्टारे विपुल भटक तो परे <coughs> ये जो जितने मारे हुए निशाचर जगह जगह में पड़े हुए हैं पछाड़े उठा बने पछाड़ उठा के पछाड़े जिनके के उसे पड़े पड़े करा रहे चिल्ला रहे हैं और लोग निजल विकल भट तसरा खर खर दूषण तसरा इन लोगों ने जब देखा की उनके सैनिकों की दशा ये हो गई लोग देखा निजी दल बिकल जब देखा कि हमारा सारे सेना इस प्रकार से मरी गई और सब बिकल है कुछ मर गए हैं कुछ करार हैं कुछ पीड़ित हैं दुखी हैं तब तो ऐसे देख करके इन खरदूषण इत्यादि ये स्वयं लड़ने को तैयार इससे यह भी पता चलता है कि हमारे अंदर की जो प्रबल आश्री शक्तियां हैं जिनके के नाम जैसे गिनाते हैं काम क्रोध लोग लो, ये तो सेनापति है और वो उनका राजा है तो इनमें से कोई राजा है कोई सेनापति है और फिर उनके अधीन गुट हैं तो उनके घटनायक फिर कुछ हैं और घटनायकों के अधीन कुछ फिर सैनिक है ऐसे करके नाना प्रकार की हमारे अंदर आशुरी शक्तियां हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो नीचे वाली आसुरी शक्तियां जो है वो पहले नष्ट होती हैं उसके बाद फिर और प्रबल आसरी शक्तियां अपने अंदर प्रवृत्तियां हैं फिर उनका अपनाश होता है ऐसे करके धीरे धीरे करके तब जो है काम क्रोध आदि का नंबर आता है फिर तो ये भी नष्ट होते हैं और खरदूषण और तीसरा ये बाद में मरते हैं पहले और भी उनके अधीनस्थ जितने तो हैं वो वृत्तियां नष्ट हो जाते हैं और खरदूषण प्यारे मर जाते हैं तो रावण तो मोह मोह सकल करो तो सबसे बड़ी प्रबल शक्ति है सबसे अंत में उसी का विनाश होता है जब मोह नष्ट हो गया तो, तो भगवान का राज्य ही हो गया तो उसके बाद भगवान आ गए राज्य की स्थापना हो गया तो ये इस प्रकार से है ये है इसलिए आध्यात्मिक साधकों को चाहिए कि बराबर अपने अंदर निरीक्षण करते रहें कि ये दूषित प्रवृतियां आश्री प्रवृत्तियां हमारी नष्ट हो या नहीं हो और कितनी नष्ट हो गई कौन आगे नष्ट होनी है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें भगवान की उपासना करते रहें जब तक करते रहें ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहें विचार चिंतन करते रहें इसमें लगे रहें और इनका सबका इन्हीं इन्हीं जो दुष्ट विचार हमारे हैं कुछ स्वभाव है यही सब धीरे धीरे करके नष्ट होता रहे तो बस ये मारे बछारे उर्दारे विपुल तट भारत परे अवलोक दल निज दूषण फिर और इन लोगों लोगों ने ने ने क्या किया फिर सब तीनों लोगों ने तोमर, परस, सूल, एक ही इन तीनों सर्वशक्ति एक बार तमाम अस्त्र शस्त्र इकट्ठे एक साथ भगवान के ऊपर छोड़े सर बाण शक्ति एक प्रकार का अस्त्र है वो शक्ति अब तोमर भी ऐसे ही है परस, फरसा, सूल भाला कृपाण तलवार ये सब जितने भी अस्त्र हैं सब प्रकार के ये सब उन्होंने इकट्ठे एक साथ फेंक झोंक दिए भगवान राम के ऊपर तो भगवान राम ने क्या किया से श्री रघुवीर पर अगरचर दार रहे वो सब निशाचर इकट्ठे सब ये अस्त्र शस्त्र भगवान के ऊपर फेंके तो वो लोग समझ रहे कि जब इतने अस्त्र शस्त्र एक साथ उनके ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ तक ये बचाएंगे अपने आप तो कोई ना कोई तो लगाई जाए ऐसे सोच करके उनके ऊपर आक्रमण कर रहे तो लेकिन भगवान ने क्या किया कि प्रभु जो प्रभुष्मा सर निवारे भगवान ने क्षण मात्र में इतने बाढ़ मारे कि उनके जितने से चले आ रहे थे उनके ऊपर उन सबको बाढ़ों के द्वारा उनको सबको काट दिया सबको रोक दिया सब बीच में ही गिर गए भगवान के ऊपर आकर के एक बाढ़ नहीं लगा एक अस्त्र कोई भी आकर के भगवान के ऊपर उनका कोई प्रहार नहीं हुआ फिर उन्होंने क्या किया कि दस दस विशेक मान मारे सकल निश्चय का फिर जितने निश्चर नायक थे माने सेनापति त्यारे थे उनके ऊपर भगवान ने दस दस बार सबको इकट्ठे मारे अब देखो अब ये भी कोई बात होगी तो तुलसीदास में कोई सोचा होगा तो तुलसीदास कहाँ तक सोचते हैं उनके पीछे कौन लगे कहाँ तक दौड़े की कहाँ तक उनका विचार जाता है किसकी बल है किसकी जहाँ तक लगे ताकि कहाँ तक समझो अब ये 10-10 की बात बहुत जगह देखते हैं लंका चांद में भी देखते हैं तो जब देखो तो 10 बार मारे ऐसा लगता है रावण के ऊपर तो भगवान ने 30 तीस साथ मारा करते मारे तो बीस भुजाए कस बाढ़ मारे तो दस से कट जाए बीस भुजा और दस से तीसो कट जाए एक साथ तो जब वो तीसो कट जाए तब वो सब जो है रावण को जब वो लेके फिर निकल जाऊ उसके फिर निकला फिर से तैयार होने प्रद्ध करने के लिए खड़ा हो जाए इस प्रकार से जो ये युद्ध चलता था बाल छोड़ दे, अब इनके ऊपर ये ये जब मान लो कि तीन हैं खर दूषण तो के मारे दस तसरा के मारे दस के मारे, तीस मारकर भगवान को इकट्ठे मारने पड़ते होंगे छोड़ते होंगे लेकिन इनके शरीर कटते होंगे और उसके बाद में फिर ही पैदा हो जाते होंगे इस प्रकार से सब करते होंगे ऐसा भी हो सकता है कि दस की संख्या ऐसी है कि मृत पर्यंत मैं दस बार मार दो तो एक बार, एक एक बार, बार, बार दसवें तो, तो मर ही जाएगा ऐसे सोच करके दस बार मार कि एक से नहीं मरेगा दो से नहीं मरेगा दस बार, बार। तो दस दस विशेक और माध मारे सकल निश्चरण नायका और मई मरत उठ भट भिड़त मरत न करत माया अति घनी अरे तो इतने मार लगते हैं तो मही परत मैंने उनके अंग कट जाते हैं पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं तो मही परत उठ भटक भिड़त और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं मरद न करते माया लेकिन वो मरते नहीं ये उनकी माया है देखिए जितने भी निशाक्षरों के जितने भी लक्षणों का प्रणन आप यहाँ देखेंगे वे सब घटित हो जाएंगे अपनी आंतरिक दूषित वृत्तियों के ऊपर काम करोधार जितने विकार हैं उनके ऊपर ये सब घटित हो जाएंगे ये निशाचर जो है रूप है अपना रूप बदल भी लेते हैं सीता में भी भगवान ने कह दिया कि ये काम क्रोध हाथ जो है ये ये काम रूप है वहां पर भगवान ने भी कह दिया कामरूप कि है माने क्या है काम है क्रोध है एक समय में जो कामना है वही दूसरे समय में क्रोध रूप के करे। माने जैसे कि ये इनमें ऐसी शक्ति होती है कि अपना रूप बदल लेते हैं जैसे मारी निशाचर था उसने हिरण का धारण कर तो आप कहोगे तो ये कैसे हो जाता है आप तब तो ऐसे कहीं बनता देखा नहीं ये तो कोई कल्पना अरे अपनी वृत्तियों को देखो तो देखो कामना कोट कैसे बनती है कामना लोग कैसे बनती है ये कामना मत्सर कैसे बनती है आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कैसे रूप धारण कर लेते हैं ये सब अपना रूप बदल लेते हैं इसलिए इन साक्षरों के साथ में जो कुछ भी वर्णन है ये कोई झूठा वर्णन नहीं है बिल्कुल सत्य बात है ऐसे ही है ये ये अपना रूप बदलते रहते हैं इस प्रकार और इनको मारो तो ऐसा लगता है जैसे मर गए इसीलिए गीता में भी तीसरे ध्यान भगवान कहते हैं कि इनके ठिकाने अलग अलग हैं एक तो इनके रूप अलग अलग हैं, ठिकाने अलग अलग हैं कहो तो ये किसी इंद्रिय में बात कर रहा हो और कौन इंद्रियों से भाग तो मन में जाकर छिप जाए कौन मन से भाग तो बुद्ध में छिप जाए आप कहां कहां ढोलोगे एक जगह देखोगे तो वहां खाली पड़ा दिखाई देगा आप देखो कि ये कामना जो है हमारी जिब्बा में पास करती है स्वादिष्ट वस्तु मांगती है किसी समय आप कि जिब्बा में वो कामना है ही नहीं वो कामना कहीं का नेत्र में बैठी हुई है। में देखो तो खाने की कोई इच्छा ही नहीं है कोई स्वाद की बात ही नहीं तो समझो कि ये कामना खाने की जो स्वादिष्ट की कामना थी वो मर गई अरे वो मर नहीं गई वो आठ में बैठ गई वो सुंदर रूप के खोजने समय उसने अपना रूप बदल लिया दूसरे ठिकाने में पहुंच गए नाशिका में जाके बैठ गए सुगंध खोजने लगे आ, कानों में बैठ जाए संगीत के लिए खोजने लगे संगीत खोजने लगे मधुर शब्दों की खोज करने लगे उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए अरे पता किस इंद्री बैठाओ कहां खोजो कहां मिले वो और कहो कि इन इंद्रियों में न मिले मन में मिले आ, मन में मनोराज्य मनो कर रहा हो कोई बैठे हुए नाना प्रकार की कल्पना ऐसा हो जाए तो ये ऐसा तो हो जाए तो ऐसा ऐसा हो जाए तो ऐसा अब वहां को को, को मन में हुआ कामना बैठा ये सब गीता भगवान ने बता दिया यही दशा लोगों की इनके सबको देखो इनके ठिकाने कहा हो जाते हैं ये सब प्रवृतियां ऐसे ही है उसी प्रकार के सबने सात कर तो कहते हैं कि ये है। मई परत उठ उठ झट भरत मरत न करत माया अति घनी ये बड़ी माया करते हैं सब मायावी है ये सब निशाचर अपने अंदर गया। ये और सुर प्रेत विलोक एक धनी। अब देवता लोग आकाश से देखते हैं तो निशाचर लोग तो चौदह हजार निशाचर खड़े हुए हैं और भगवान एक तरह तो एक अकेले हैं अब देखो भगवान के मारे मत नहीं है। ये सब बार बार जितना हो जाते हैं हे भगवान क्या होगा अब इधर है सब देवता लोग आकाश में कि भगवान के मारे निशाचर नहीं मरेंगे तो आखिर क्या होगा तो चिंता तो सुर्ण, हो। तो में पड़े तो हो गए माया नाथी अति भगवान ने देखा करे हम तो अभी अभी तक युद्ध कर रहे थे इन को बाकी निशाचर भी चाहते थे निशाचर बड़े शक्तिशाली थे और वो समझते थे हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं तो वो अपने से ज्यादा शक्तिशाली से युद्ध करने के लिए थे तो उनके उनकी इच्छा भी भगवान पूरी कर रहे थे कि तो बड़े वीर हो तुम्हारी वीरता और युद्ध करने का जो तुम्हारा उत्साह है उसे भी हम पूरा कर दें तो भगवान बार बार उनको मारते थे बार बार आक्रमण करते थे बार बार लोग गिरते थे बार बार खड़े हो जाते थे तो भगवान फिर उनको मारते थे तो इस तरह से निशाचन लोग अपनी उनके युद्ध करने की जो प्रबल कामना उनके अंदर संस्कार थे वो पूरे हो रहे थे और इधर ये बेटा लोग डर रहे थे कि भगवान के मारे नहीं मरते हैं देखो भगवान के मारे नहीं मरते वहां के मुनि लोग भी जो बात करने वाले थे वो भी दूर दूर खड़े हुए देख रहे थे वो तो समझते थे भगवान ने हमको अगय वरदान दे दिया है कहते है कि तुम निश्चिंत होकर के यहां पर अपने पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करो और निशाक्षरों से निपट लेंगे तुम डरना नहीं लेकिन यहाँ तो देखते हैं इनके तुम्हारे मत नहीं, नहीं। तो, सभी आ गए से। तो वो भी बड़े तो लोग, हों, लोग, हों, लोग हों, भी के सब बड़े चिंतित हैं भयभीत है डर रहे लेकिन भगवान का राष्ट्र कौन समझता है जो कौन क्या कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं इस प्रकार का वो तो देख देख करके डरते हैं उस प्रकार तो सुरमुन सब है प्रभु सब इनको देखा कि देवता लोग मुनी लोग ये सब भयभीत है हैं। भगवान ने जब देखा तो माया नाथ अति कौतुक करो तब तो अब यहाँ नाथ नाम भी दिया भगवान का मायानाथ को दे दिया अब भगवान माया करते हैं इन सासरों की माया अपनी देखो और भगवान की माया देखो इन सासर ऐसे हैं माया करने वाले कि बस ये मारे जाते हैं अफरोट के खड़े हो जाते हैं ये उनकी माया है ऊपर कह आए ना माया की बात के मई बरत उठ भट भेत बरत न करत माया अति घनी तो निशाचरों की अति घनी माया है लेकिन उनकी तो निशाचरों की अति घनी माया मान ली लेकिन भगवान राम तो माया नाथ माया माया के भी स्वामी ऐसे भगवान राम हैं, जय उन कहना उनकी माया का क्या कहना तो भगवान कहते हमारी माया देखो तुम्हारी माया तो बहुत हो गई भगवान अपनी माया क्या करते हैं कि बस तुम ही परस्पर राम करी संग्राम मरियो लड़ी मरियो सब so, भगवान ने ऐसी माया की कि जितने निशाचर थे उतने ही राम हर निशाचर के सामने एक राम खड़ा और वो सब आपस में देखते हैं जहां देखते हैं तहा राम ही राम और हर एक व्यक्ति एक राम से लड़ रहा है हर व्यक्ति एक राम से लड़ रहा है एक निशाचर और लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते भगवान से लड़कर के वो मर गया तो देख परस्पर राम करी वे आपस में एक दूसरे को राम करके समझते हैं और संग्राम मरियो इस प्रकार संग्राम में सब सब पूरा पूरा जितना दल का दल साचरों का का करके गिर पड़ा और अधिकाराम ऐसे ही मरा अब देखो इसमें भी एक संदेश तो इस बात का है कि जितने भी दराचारी भ्रष्टाचारी आशुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं चोर लाख बदनाश जितने होते हैं ये यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर शासन करके इनको नियंत्रण न कर पाए, तो इनका आखिर में अंत क्या होता है आखिर में ये आपस में ही लड़ कर के मरते आप कहीं भी देख लेना जितने डाकुओं का गिरोह बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जाए बड़ा प्रबल हो जाए बहुत प्रबल हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो वो डाकू लोग अनंत काल तक उनका परिवार चलता ही रहेगा और डाकू जाता चलता ही रहेगा कभी ना कभी एक दशा ऐसी आएगी जब वहां डाका डाल करके आएंगे जो कुछ पैसा संपत्ति होगी बंटवारा होगा तो उसके लिए एक दूसरे को फिर उनको असंतोष होगा उन लड़ें। और लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो उनके अच्छा मैं देख लूंगा तुमको तू कहते अच्छा तो मैं देख लूंगा तुमको ये तो उनकी मूल प्रवृत्ति है ही बस तो उसके काल से वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलियां चढ़ाएंगे और आपस में वो सब करके दस्त हो जाएंगे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचारी माने जो ऐसे तस्करी का काम करने वाले व्यक्ति हैं चोरी का काम करने वाले व्यक्ति हैं तस्करी के व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं तो पहले तो ये लोगों को तस्करी का काम करते हुए बड़ी जल्दी जल्दी इनकी तरक्की होती जाती लाखों करोड़ों रूपये आरपति होते चले जा जाते लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उन्हीं के कर्मचारी उन्हीं के सब साथी और उन्ही के प्रतिद्दी फिर उन्हीं का विनाश कर देते हैं कहीं चोट पकड़वा देंगे पुलिस में पकड़वा देंगे कहीं कहीं कुछ करवा देंगे कहीं मरवा देंगे कहीं कुछ कर देंगे वाह उसके बाद में उनका इस प्रकार के अंत में उनका फिर विनाश होगा तो ये सब ये इस प्रकार के प्राकृतिक नियम ईश्वर की तरफ से है विधान कि ये सब जो है जितने भी ये है तो देखे तो अपने भीतर क्या देखेंगे कि अपने भीतर ये सब जितनी हुई वृत्तियां हैं ये जो वृत्तियां जैसे भगवान का हमने स्मरण किया और ये वृत्तियां का जो सामना भगवान से होता है भगवान का स्मरण किया उनकी उनका भाव आया और ये वृत्ति सामने हुई तो फिर ये वृत्ति उस भगवान की वृत्ति के सामने आपस में लड़ करके टकरा करके मर जाती है जहाँ भगवान की परमात्मा भाव हृदय में जागृत हुआ तो उसके सामने ये पढ़ते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं सब भक्तियाँ होता ये है कि दो प्रकार की भक्तियाँ हैं जितनी दैवी वृत्तियाँ हैं वो भगवान के साथ पढ़ करके परमात्मा का आनंद उन भक्तियों को प्राप्त होता है जितनी सात्विक वृत्तियां और जितनी दुष्ट वृत्तियां हैं आश्रय वृत्तियां हैं वो परमात्मा के सामने पढ़ करके वो विरोधी वृत्तियां होने के कारण विनष्ट हो जाती है दो वृत्ति से अंधकार और प्रकाश परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है और ये वृत्तियां अंधकार रूप हैं। इसलिए जैसे ही परमात्मा का अपने परमात्मा का स्मरण किया हृदय में परमात्मा जागृत हुआ आया तो उसी जो वो ये वृत्तियां नष्ट हो जाती है यदि किसी को काम क्रोध आदि की वृत्तियां क्रोध की वृत्तियाँ आए और उस समय वो परमात्मा का स्मरण करे भगवान के मुरली मनोहर मधुर रूप का जिनकी तो भगवान मुस्करा रहे हैं और अपनी पास बजा रहे हैं जहां उसको याद आवे हृदय में यही भगवान कृष्ण आएंगे क्रोध भाग जाए फिर क्रोध नहीं रह सकता नष्ट हो जाए तब आप देखते हैं किस प्रकार से भगवान की जो वृत्तियाँ हैं उनका स्मरण है ये हमारे इन प्रकार काम क्रोध आदि वृत्तियों का विनाश कर देने वाला है ये कहते हैं कि राम राम कहीं तरह निर्वाण कर ये सत्य सब जब लड़ते हैं तो राम से भगवान राम से लड़ते हैं सबके सामने एक भगवान राम करे और सबसे वही एक एक प्रति एक एक लड़ती है और जब लड़ते हैं मर राम को तो, मर राम को तो। ये राम आ गया राम आ गया का आ गया तुम्हारे तो सामने खा मारो मारो और तो मारते हैं भगवान राम से मर जाते हैं वो और मरते तो राम राम कह करके मरते हैं तो क्या हो अरे भाई गीता में दिखा दुख है जिसके अंतकाल में जिस प्रकार की जैसी वृत्ति होती है आ? तो वैसी उसकी गति होती है तो इस बिचारे को भी होगा? जब राम मारेगे और राम राम कहकर निष्ठाचर मरेगा तो चाहे निषाचर हो चाहे कोई हो वो तो भगवान के निर्माण ही प्राप्त करेगा तो राम राम को ही तंत्र देर्माण पास मुक्त हो जाते देखो एक सरोवर है उसमें एक तरंग है अगर वो तरंग सरोवर के भीतर प्रवेश करे